आज चौबीस अगस्त 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर से आश्रम का साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इसके पहले की और जो सज्जन कोना नौ हमने समय दिया है तक हम कुछ सामान्य चर्चा करने के लिए दस पंद्रह मिनट पहले अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं सामान्य चर्चा मतलब हम पहले तो यहाँ जो हमारा आश्रम है उसकी जो विधि है जो उसका दर्शन है जो उसका विज़न है उसके बारे में संक्षिप में बात करें कि धर्म के कई स्वरूप प्रचलित हैं दुनिया में धर्म के कई स्वरूप प्रचलित हैं विश्व में और हर धर्म का एक अपना विजन होता है अपना एक दावा होता है कि हम परमेश्वर के सबसे नज़दीक हैं हमारे रास्ते से परमेश्वर आसानी से प्राप्त हो जाए लेकिन जितने भी मानव निर्मित धर्म हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं सबसे पहले तो सीमाएं वहीं समझ में आती हम कहते हैं कि हमारे धर्म को और हमारे धर्म के बाहर कह सकते हैं अभी धर्म ही तो हम किसी भी तरह से उस असीम को जिसके लिए हम जिनको परमेश्वर बोलते हैं किसी सीमा में बांधना संभव नहीं परमेश्वर को हम किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते क्योंकि वो एक असीम उसकी अवधारणा है इसलिए समस्त धर्मों की सीमाओं के बाहर खड़ा है क्योंकि समस्त धर्म उसके उधर में है उसके पेट में वो सारे धर्म पल रहे हैं और कोई भी एक धर्म अपने आप में पूर्ण पर्याप्त नहीं तो वास्तव में क्या है किन सब धर्मों के बाहर परमेश्वर है जो विश्व पिता है सर्व पिता है सबका गुरु है सबका पालक है और साथ ही साथ वो सबका निर्माता है और उससे आगे की विज़न ये है कि वो निर्माता नहीं है वो अपने आप को इस रूप में उसने प्रकट किया सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि तो परमेश्वर ने दुनिया बनाई परमेश्वर ने हमको बनाया परमेश्वर ने जीव जंतु बनाया परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए लेकिन सत्य यह है कि तो परमेश्वर ने अगर कोई चीज़ बनाई तो बनाने का सामान कहाँ से लाया जैसे हम कहते हैं तो ये हमने मकान बनाया तो भैया हमने फलाना स्टोर से चूना खरीदा फलाना जाके सीट खरीदी यहाँ से सीमेंट खरीदा यहाँ से लोहा खरीदा फलाने ठेकेदार को दिया और हमने मकान बनाया तो परमेश्वर अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसके बनाने में और हमारे बनाने में बहुत फ़र्क है क्योंकि हमको एक क्रम से बनाना पड़ेगा कि पहले हमको ज़मीन खरीदना पड़ेगी फिर ठेका देना पड़ेगा फिर सीमेंट करना पड़ेगा लोहा खरीदना पड़ेगा इस तरीके से हम काम करेंगे हमारे उस क्रम में लेकिन जब परमेश्वर को अगर विश्व बनाना है तो हमारी मूल अवधारणा को हम कभी नहीं भूलें कि परमेश्वर वो एक ही अकेला है दस बीस पच्चीस पचास ईश्वर नहीं है क्योंकि अगर दस बीस पच्चीस हैं तो फिर उनमें से सर्वोत्तम सर्वोच्च सर्वशक्तिमान कौन है वो फिर एक ही हो सकेगा क्योंकि आधार में करोड़ों ईटें लगी हो सकती शिखर पर खाली एक ही होता है शिखर एक ही होता है शिखर दस बीस नहीं हो शिखर एक ही होता है। तो परमेश्वर के जो हमारे उदाहरण है वो वो जिससे पूरा विश्व निस्तृत हुआ है ना जहाँ से पूरा विश्व आया है वो परमेश्वर वो परमेश्वर अपने आप को विश्व के रूप में परिवर्तित करें इसके सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं क्योंकि वो जब अकेला था और आएंगे नहीं आ आइए आइए आइए आज डॉक्टर साहब तो बाहर गया हमसे आ बढ़िया क्योंकि शायद नहीं आ पाएंगे आप ईश्वर की मूल अवधारणा को हमने नहीं कि वो अकेला ही था और वो एक ही हो सकता अगर हम अपनी अंतरदृष्टि से थोड़ी देर के लिए ध्यान करें और इस बात का चिंतन करें तो यह बात हमको अपने आप समझ में आती है कि परमेश्वर की जो अवधारणाएं है वो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती विश्व का स्वामी कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं है कि दो जने 50 50 परसेंट ऑथेंटिसिटी पचास परसेंट उसका 50 परसेंट इसका है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती तो वही सर्वोच्च सत्ता जो अकेली थी तो जब वो अकेली ही सत्ता थी तो उसके पूरे विश्व का निर्माण अपने आप से किया इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं उसके पास, अपने आप से इस पूरे विश्व को बनाया तो विश्व का जो कुछ भी हमको स्वरूप दिखाई देता है वो परमेश्वर ही है उसके सिवा कुछ भी नहीं है अगर ये दृष्टि हमारी विकसित हो जाती है तो हमको और किसी धार्मिक अनुष्ठान की या किसी भी तरह के और अध्ययन की जरूरत ही नहीं आज हम क्यों इतना करना पड़ता है हमको क्योंकि हमारी ये जानकारी होने के बावजूद हमें ये बोध पनपने में वक्त लगता है। पहली स्टेप हमने क्रॉस कर ली हमने अपने आप में ये रुचि जागृत कर ली कि हमको ये बात समझनी ली कि विश्व का स्वरूप क्या है परमेश्वर का स्वरूप क्या है और हमारे कर्तव्य क्या हैं। इन बातों को हमने आरंभ में समझ लिया अगर पहला स्टेप हमने आगे बढ़ ल तो निश्चित समझो कि हमारे अपनी यात्रा का शुभारंभ कर इसके आगे हमारी दृष्टि जब विकसित होती चली जाएगी परिपक्व होती चली जाएगी तो हमको विश्व के हर जीव जंतु व्यक्ति वृक्ष जड़ चेतन सब में मात्र ईश्वर के दर्शन होना ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है ये बोध की बात है और बोध से बड़ा कोई चमत्कार भी नहीं है ये बोध होना और इस बोध के पीछे ज्ञान होना जरूरी अब हम कहते हैं कि ज्ञान से इंसान जीवन मुक्त हो जाता है पाप पुण्य से परे हो जाता है क्योंकि पाप पुण्य पुनर्जन्म का कारण है हमारा जो बैलेंस बचता है पाप का बैलेंस बचता है तो भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है पुण्य का बैलेंस बच जाता है तो पुण्य भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है तो कुछ ऐसा काम करने का तरीका है क्या कि जो हम करें और हमको पाप पुण्य से मुक्ति मिल जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाओ कभी इस जीवन में पुनः संसार में लौटने की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े तो ज्ञान ही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस पाप पुण्य की दुविधा से बच जाती अच्छा मजेदार बात यह है कि ना पाप पुण्य को काटता है न पुण्य पाप को काटता है दोनों को हमको भुगतना पड़ता है यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में दुख और सुख झूले की तरह आते रहते हैं कभी दुख आता है कभी सुख और उनके बीच में वो एक इंसान झूलता रहता तो ज्ञान किस तरह से मुक्ति देते हैं पाप पुण्य से बाहर कैसे ले जाता है? हम छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं आपने किसी को कुछ दिया जैसे एक गरीब को ठंड से ठुक रहा है कंबल उड़ा दिया तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने दान दिया और परमेश्वर मुझे इसके बदले में स्वर्ग देगा या सुख देगा या पुनर्जन्म है अगले जन्म में मेरे को ऐश्वर्यशाली बनाएगा ये हमारे मन की एक सामान्य भावना होगी जब ये भावना होती है जब ये भावना होती है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिले तो ये कर्म फल की जननी होती है। लेकिन जब हम ये भावना होती है हमारी कि प्रेम से मुझे कुछ की, किसी को पूछ दिया मैंने उसके पीछे कोई भावना नहीं मेरे पास दो कंबल हैं मेरा एक से काम चल रहा है इसके पास एक भी नहीं है। ये रखा ये प्रेम का स्वरूप है वो प्रेम कभी बदले में कुछ मांगता नहीं हमने कई बार ऐसा सुना होगा कि हमने प्रेम किया और बदले में क्या मिला सचमुच में अगर तुमने बदले के लिए प्रेम किया था तो प्रेम किया ही नहीं था इन्वेस्टमेंट करा था जो फेल हो गया हो गया हाँ कैंसल हो गया गड़बड़ हो गई हमने सारा पैसा डाला था जिस चीज़ में वो शेयर के भाव जीरो हो गए तो कुछ नहीं हम कई बार बच्चों के बारे में कहते हैं कि इस बच्चे के लिए मैंने क्या नहीं करा इसकी टट्टी पेशाब साफ़ करी इसको बड़ी स्कूल में पढ़ाया इसके लिए मैंने मेरी जमीन बेच दी और ये देखो वो अमेरिका में जाके बस गया वास्तव में तुमने इन्वेस्टमेंट करा था वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया हम वास्तव में प्रेम कब करते प्रेम करने वाला बदले में कुछ भी नहीं चाहता प्रेम करने वाला मात्र प्रेम के लिए प्रेम करता है और जब प्रेम के लिए प्रेम करता है तो किसी भी परम कर्मफल से मुक्त होता है इसका अपना आश्रम में अपन कई बार एक उदाहरण बता चुके इस हाथ में कांटा लग गया इस हाथ से निकाल लिया अभी इस हाथ को पुण्य लगेगा कितने भैया बहुत अच्छा काम परोपकार का काम करा कांटा निकाल लिया ये हाथ भी तो मेरा ही और ये हाथ भी मेरा ही है इसी भावना से जब हम करते हैं कि जो देने वाला है वो भी तुई है और लेने वाला भी तुई है अलग है ही नहीं तो फिर कौन पापी और कौन पुण्यात्मा अगर मैं कंबल दूँ तो देने वाला भी शिव है और वो लेने वाला भी शिव है तो फिर कौन सा पाप और कौन सा पुण्य किसी तरह का कोई लेन देन हुआ ही नहीं कोई व्यापार हुआ ही नहीं जब कोई व्यापार नहीं हुआ तो उस जगह पर शुद्ध प्रेम पनपता जहाँ व्यापार होता है वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं होता अब मेरी उंगली मेरी गलती से मेरी आँख में चली गई तो क्या है? उंगली पापी हो गई आँख भी मेरी है उंगली भी मेरी कैसा पाप ये दृष्टि हमारी समग्रता की दृष्टि जब विकसित हो जाती कि संसार में जो है वो मैं ही हूँ अगर मेरे से कोई विरोधी व्यक्ति दिखाई देता है मेरे को कि मेरा प्रतिस्पर्धी मेरा कोई दुश्मन कोई ऐसा दिखाई देता है जो मेरे को नुकसान पहुँचाने आना चाहता है जो मुझसे ईर्षा करता है तो हम कहते हैं फिर इसको मैं कैसे मानूँ कि मैं ही हूँ सच में वो भी तुम ही हो तुम शिव हो और वो भी शिव है लेकिन तुमको जो विरोधाभास दिखाई देता है तो उसमें शिव में शिवत्वता के बजाय तुमको अमित्रता दिखाई देती है प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है ये हमारे अपने इस जन्म के या पूरे जन्मों के कर्मों के परिणाम से ही ऐसा होता है कि हमने जो दुष्कर्म किए हैं उसके कारण हमको ये मित्रवत नहीं दिखाई देता शिव हमको मित्रवत नहीं दिखाई देता वो भी शिव है अगर आपके घर को चोरी करने आने आता है तो वो भी शिव ही है क्योंकि शिव के सिवा कौन है तो दुनिया में ही चोर कहाँ से आया उसके लिए कोई दूसरा भगवान तो है नहीं हमने आप मूल अवधारणा हमारी है कि वो शिव शिव के सर्वोच्च सत्ता है कि और सारा संसार उसी से निशृत हुआ है तो फिर चोर कहाँ से आया वो भी तो वहीं से आया लेकिन वो चोरी करने आपके घर ही क्यों आया आपके घर चोरी की वारदात क्यों हुई इसके पीछे हमारे अपने कर्म क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए इसके लिए परमेश्वर शिव को चोर के रूप में आना पड़ा आपके घर तो इस तरह से जब हमारी दृष्टि विकसित होती है और परिपक्व होती चली जाती है तो हम पाप और पुण्य से स्वतः मुक्त होते चले जाते हैं आप देखो ये उंगली आँख में चली गई गलती से उसके बाद भी इस उंगली को पाप लगा एक काटा प्रेम से निकाल दिया इस का इस हाथ तो भी इसको कोई पुण्य नहीं लगा क्योंकि ये हम अपने आप से प्रेम कर हम अपने आप से प्रेम करते हैं हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं हम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हैं और इस अस्तित्व में जब हम कुछ कार्य करते हैं तो फिर हम इसमें पाप पुण्य की कल्पना भी नहीं करते इस हाथ ने इस हाथ काटा निकाल दिया तो इस हाथ के कोई पुण्य है तो इसकी पूजा करने बैठ जाएंगे इसको थैंक यू बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हम ये हाथ भी मेरा है ये हाथ भी मेरा जब हम ये समझें कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है सबसे पहले तो हम यहाँ समझें कि पूरा गाँव मेरा है ये सब लोग मेरे हैं ये समाज मेरा है और ये मेरा देश भी मेरा है और ये न देश विदेश भी मेरा तो पूरे ब्रह्मांड को जब हम अपना आँचल फैलाते चले जाएंगे, अपने प्रेम का आँचल जब फैलता चला जाता है तो पूरा विश्व उस प्रेम के आँचल में समा जाता है उस समय हम पाप और पुण्य के किसी भी बंधन से निश्चित मुक्त हो जाते हैं क्योंकि इस दृष्टि का स्वामी ही वास्तविक संन्यासी जो ये दृष्टि विकसित कर लेता है कि मैं ही हूँ और मेरा ही विकास है और सब मैं मे, मेरे ही हैं जहाँ जैसे ये, ये, ये हाथ मेरा है ये हाथ मेरा तो इसमें ये हाथ ये हाथ पर कैसे एहसान करेगा और ये उंगली मेरे आँख पर कैसे पाप करेगी कैसे एहसान फरामश हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम ये मेरा ही तो शरीर है ऐसे ही अगर मैं मेरे शरीर को विकास में पूरे ब्रह्मांड तक लेके जाऊँ तो फिर मैं किसी भी पाप से या किसी भी पुण्य की भावना से मुक्त हो जाता हूँ जब पाप पुण्य से मुक्ति होती है तो हमारी बैलेंस शीट जीरो हो जाती कोई कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं रहता कि भैया पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड कर दो तो इस जन्म का कैरी फॉरवर्ड या नहीं इस जन्म का हिसाब किताब अगले जन्म में फिर वही बई खाते खोलेंगे है ही नहीं ऐसा कुछ बैलेंस ही नहीं है जीरो है, है बैलेंस तो फिर हम नए बाई खाते कैसे खोलेंगे नया हिसाब किताब कैसे करेंगे ये जो नया हिसा, पुराना हिसाब किताब है उसी लिये पुरा जन्म होता है और उसमें हम नया हिसाब किताब में और जोड़वा की कर लेते हैं फिर उस पुराण जन्म होता है फिर नया जन्म फिर जोड़वा की कर लेते हैं इसलिए फिर पुनर्जन्म होता है इसलिए कभी हम हिसाब से मुक्त नहीं हो पाते लेकिन हिसाब से हम ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं जब हम जाने कि पाप और पुण्य कर्म होती ही नहीं बोल उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है लेकिन तब तक है जब तक हम माने कि इस चमड़े के भीतर मैं हूँ और इस चमड़ी के बाहर दूसरे हैं जब मैं सोचूंगा हाँ इन्होंने इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था ना अब मैं इनको मजा चखाता हूँ इन्होंने मुझे ऐसा बोला था आपने देखो बोल के बताता हूँ आप मेरे दिन है जब इस भावना से मैं सेग्रीगेट करूँगा ना अलग अलग हो जाऊँगा उस समय में पाप और पुण्य मेरे भीतर समानने लगे या न मेरी अपनी दृष्टि ही पाप पुण्य की जगह मैं खुद क्या कर रहा हूँ उसको देख के पास में दूसरा दर्शक ये नहीं समझ सकता कि मैं पाप कर रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ या दोनों नहीं कर रहा कुछ भी एक कार्य जो पाप प्रतीत हो सकता है वो न्यूट्रल हो सकता है और वही चीज़ पुण्य भी हो सकती अपना प्रसिद्ध उदाहरण जहाँ पर बात करते हैं कि अर्जुन ने अपने वरिष्ठ जनों को मारा अब आप कहोगे कि आप जाके किसी अपने बड़े भाई को एक थप्पड़ जोड़ देना तो सारी दुनिया का सला पापी, ही तो बड़े भाई को थप्पड़ मारा और पिताजी को मार देना तो तो घर से निकाल देंगे लोग भाई क्योंकि तो तुमने पिताजी को मारा और काका जी को तो पिताजी काका जी फूफा जी किसी को भी जब हम प्रताड़ित करते हैं तो हम पाप के भागी बन जाएँ हम उससे पाप तो अर्जुन को क्यों नहीं लगा फिर वो पान क्योंकि अर्जुन को वहीं पर खड़े खड़े ज्ञान दे दिया था कृष्ण ने क्योंकि भागोगे तो भी पाप है और लड़ोगे तो भी पाप है लड़ोगे तो आत्मग्लानी से भर जाओगे कि मैंने अपने बंधु बांधवों को मार डाला मेरे ताऊजी को मार दिया मेरे गुरुजी को मार दिया तो आत्मग्लानी से पाप ही हो जाएगा मैंने ये क्या किया मैं लडूंगा और भागूंगा तो मेरा जो क्षत्रिय धर्म है मातृभूमि की रक्षा करने का धर्म है उस धर्म से भागने का पाप लगेगा यानी कृष्ण जानते थे कि भागा तो भी पापी हो जाएगा लड़ा तो भी पापी हो जाएगा जब तक इसको ज्ञान नहीं मिलेगा और ये समझेगा नहीं सत्य क्या है संसार का तब तक ही पापी रहेगा तो उसको रणभूमि में ही गीता सुनाइ गी। जैसे रणभूमि में गीता सुनाई गई अब वो पाप पुण्य की परिभाषा से परे चला अब वो जानता था कि लड़ने वाला भी शिव है और सामने वाले सेना भी शिव है वहाँ शिव बोलो चाहे कृष्ण चैतन्य बोलो चाहे सर्वोच्च चेतना बोलो चाहे विश्व चेतना बोलो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलो बात तो एक ही है लेकिन उसे ये बात समझ में आ गई थी कि ये शरीर भी मृत है वो शरीर भी मृत है न मैं मारने वाला हूँ न वो मरने वाला है मारने वाला भी शिव है और मरने वाला भी शिव है वो दोनों शरीर अलग दिखते हैं लेकिन ये दो सत्ताएं नहीं है एक ही सत्ता है जैसे ये हाथ कटाटा का काटा इस हाथ ने निकाला तो कौन सा पुण्य लगता? गया इस तरह से जब वो उस दृष्टि से लड़ाई करने बैठे तो वो दोनों पापों से बच गया पलायन के पाप से बच गया कि वहाँ पर भागा नहीं क्षत्रिय धर्म था उसका उन्होंने उसके स्पष्ट कर दिया हमको इसके परिणाम से कोई चिंता नहीं तुम्हारा अपना कर्तव्य जो नैसर्गिक कर्तव्य वो करना है जीत जाओ तो राजभोगना हार जाओ तो स्वर्ग भोगना कोई दिक्कत नहीं जीतने हारने से क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन तुम अपना कर्तव्य तो निभा रहे हो ये एक पाप से बच गया दूसरा मारने मरने से तुम्हारी आत्मगालन खत्म हो जाएगी वो तो यूँ भी मरे मरा हैं शरीर तो यूँ भी नश्वर है उसके अंदर क्या आत्मा अनश्वर है और मैं उस आत्मा पर दृष्टि मेरी उस शरीर पर नहीं इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा उस भावना से उन्होंने लड़ाई कर और युद्ध युद्ध क्षेत्र में दिया गया ये सर्वोच्च ज्ञान है जो पूरे विश्व को आज भी आलोकित कर रहा है जो तो हजार साल पुराना ज्ञान है लेकिन आज भी विश्व उस ज्ञान से आलोकित होता है जब किसी को हृदय के अंदर पीड़ा होती है होती है, दुख होता तो वो उस ज्ञान का आसरा लेता है और वो अपना आत्मबल पुनः प्राप्त कर उसका कर्तव्य से किंग कर्तव्य विमूढ़ होने लगता है कोई व्यक्ति तो गीता से अपना कर्तव्य पुनः प्राप्त कर लेता पुनः समझ जाता है कि हाँ मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है क्योंकि ये बात तब ही समझ में आएगी जब विश्व को हम एक इकाई समझेंगे एक यूनिट समझेंगे जहाँ हमने विश्व में भिन्नता समझी कि यह अपने हैं ये परा मेरे धर्म क्या विधि धर्मी है तब तक हम पहा पुण्य की परिभाषा में फंसे रहेंगे पहा पुण्य के दलदल से बाहर आने के लिए हमको अपनी दृष्टि विकसित करना जरूरी है हम एक सीमित धर्म के अंदर रह के पाप पुण्य से होते मुक्त नहीं हो सकते हम कृष्ण की पूजा करते कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज माँ में कम शरणम रचा ये बात जो समझ में आएगी हमको तभी हम पाप पुण्य से और सारे धर्मों की सीमाओं के बाहर आ जाओ सर्वधर्म परित्यज्य तुमने छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत सारे धर्म बना रखे और धर्मों के अंदर भी और छोटे छोटे बुलबुलें बना रखे उन सबके बाहर आ जाओ तो सर्वधर्म परित्यज माँ में कम क्षरण मेरे अकेले के शरण में आ जाओ मैं कौन हूँ मैं कृष्ण चैतन्य हूँ वो कहते हैं कि मैं कृष्ण चैतन्य हूँ और तुम जो अपने अपने किसी भी देवता की प्रेम से पूजा करते हो मोहब्बत से जब पूजा करते हो तो वो सब धर्मों की सीमा लांग कर मुझ तक आ जाती जब किसी कोई भी इष्ट किसी भी धर्म का कोई भी देवता हो देवी हो स्थान हो मूर्ति हो आप उसकी अगर मोहब्बत से पूजा करते हो प्रेम से पूजा करते हो प्रेम से आराधना करते हो प्रेम, प्रेम से आराधना का मतलब सौदेबाजी नहीं कि मेरे बच्चे की नौकरी लगा देगा तो नारियल चढ़ा दूंगा ये सौदेबाजी नहीं वरन वो मोहब्बत से प्रार्थना कर प्रेम करता प्रेम के लिए प्रेम करता है वो कुछ मांगता नहीं जब वो कुछ भी नहीं मांगता तो परमेश्वर स्वयं उसका हो जाता है परमेश्वर आगे बढ़ के उसे खुद संभाल लेता है वो खुद कहते हैं कृष्ण कि तुम विधि से या अविधि पूर्वक कैसे भी अगर तुम अपने इष्ट की पूजा करते हो तो वो समस्त धर्मों की सीमा लांग कर मुस्तक आ जाता है वो तुम्हारा प्रेम मुस्तक आ जाता है और मैं तुम्हें अपने में समा लेता हूँ लेकिन यदि तुम तो किसी छोटे देवी देवता से कुछ मांगते हो तो मैं उस छोटे देवी देवता का रूप धर के तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देता हूँ हमने कहा कि मेरे को लड़की की नौकरी लगवाना है तो बोले कृष्ण चैतन्य वो छोटा सा देवता बन के तुम्हारी करके नहीं भी हम मेरे को तो हनुमान जी कर देंगे मेरे को तो गणेश जी करेंगे मेरे को तो संतोषी माता कर देंगी तो वो तुम जिसको भी मानते हो अगर उससे कुछ मांगते हो तो वो भी तो कृष्ण चैतन्य का ही रूप है क्योंकि उस चैतन्य से अपनी दूसरा ही अब यहाँ पर हम बात गीता की कर रहे हैं इसलिए कृष्ण चैतन्य बोलते हैं और बोलें तो शिव दर्शन के तो शिव चैतन्य बोलेंगे बात तो एक ही है वो कृष्णचेतन और शिव चैतन्य को अलग अलग दो चीज़ों के नाम नहीं है ये हम इसलिए हमारी दृष्टि भटक जाती है कि हम अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लेते हैं कि हम तो कृष्ण वाले हैं हम तो शिव वाले हैं हम तो काबा वाले हैं हम तो क्राइस्ट हैं हम तो क्रॉस वाले हैं जब तक हम अपने आप को इन सीमाओं में बांधेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते तो परमेश्वर सब सीमाओं के बाहर आने के बाद में समझ में आता है जब वो कहते हैं कि सर्वधर्म पवित्र के माँ में कम शरण हो रहे जब मैं अकेले को मानूंगा, तो तुम मैं तुमको अपने में समा दूंगा और यदि तुम अपने लिए कुछ छोटा सा मांगोगे तो फिर ठीक है इतना सा कटोरा लेके आए तो मैं तुमको उसको वो भर दूँगा वो तो छोटा सा देवता बन के वो कर दूँगा लेकिन फिर तुम मुझको चूक जाओ ये गीता का संदेश तो यह हमारी जनरल बात थी कि यहाँ पर जो हम इस आश्रम में जो अध्ययन करते हैं जिस बोध को प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध होना चाहता वो है एकता का ज्ञान अनेकता से एकता अनेकता के बीच में एकता जैसे एक स्वर्णकार है तो वो देखता है कि हर गहने में सोना है इसमें कितना सोना है कितनी खोट है उसको उसके डिजाइन से कुछ लेना देना नहीं होता उसकी दृष्टि पैनी होती है वो डिजाइन को पार कर जाती है कर जाती उसका अतिक्रमण कर जाती है वो डिजाइन को नहीं देखती वरण उसके अंदर घुस के उसके सोने को देखती है कि इसमें सोना कितना और पूरी दुकान सजी होगी तो समझ लेगा कि इसके अंदर इतना सोना है इतना प्रतिशत है और इस सोने में इतना मूल्य है इसका क्योंकि वो उसकी नज़र में उसकी डिजाइन के कोई जानता डिजाइन आते जाते रहती है अभी और नई डिजाइन आ जाएगी और गला के तो उसे नए डिजाइन बना देंगे लेकिन इसके अंदर स्वर्ण है वो मूल है ऐसे ही एक योगी की दृष्टि होती है जो इस संसार में व्यक्तियों को नहीं देखती कि लाल है काला है पीला है विदेशी है स्वदेशी है अच्छा है बुरा है मेरा धर्म का धर्म ही है अच्छा है बुरा किसी से उसको उसके अंदर वो शिवत्व शिवत्ता है जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है वो पाप से मुक्त हो जाता है तो जब वो वास्तविक योगी होता है जिस तो संसार का स्वर्णकार है संसार का जोहरी है वो संसार की परख जानता है वो संसार के कण कण को जानता है कि हर कण में एक ही सत्ता अनिश्चित है और वो है परमेश्वर उस भिन्नता के बीच में उस अभिन्नता को पहचानता इन सब में क्या कॉमन है एक पत्थर रखा है एक हीरा रखा है एक सोना रखा है एक भोजन का टुकड़ा रखा है एक व्यक्ति बैठा है एक कुत्ता बैठा है इन इन भिन्न भिन्नताओं के बीच में क्या है जो कॉमन है सब में वही है जैसे अगर हम एक जगह बर्फ़ रखें पानी रखें भाप एक डब्बे में बंद करके कहते हैं हाँ इन तीनों में पानी हम समझ रहे हैं पानी भी पानी है बर्फ़ भी पानी है ये ओस की डिगू भी पानी है और ये जो भाप बादल दिखाई करेंगे पानी है हम जानते हैं कि इन सबके बीच में एक ही सत्ता अनुच्चित है वो है पानी और ऐसे ही जब हमारी दृष्टि पहनी होती है तो इस ब्रह्मांड की समस्त रचनाओं में हमें एक सत्ता अनुच्चित दिखाई देती है कि एक चैतन्य सत्ता है जो इस सबके बीच में छिपी है जब ये दृष्टि विकसित होती है हमारी तो ये बात आप पूरी ताक़द से कह सकते हैं पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि जिसकी ऐसे दृष्टि विकसित होती है उसके समस्त पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पाप पुण्य तो ये शरीर का धर्म है पर उसने इस शरीर को नहीं पूरा ब्रह्मांड को अपना शरीर माना इस शरीर के सीमित धर्म को धर्म नहीं माना उसने उसने ब्रह्मांड को अपना धर्म माना है तो उस व्यक्ति के लिए कोई पाप या पुण्य नहीं है और इसलिए उसका कोई पुनर्जन्म नहीं इसलिए उसको जरा व्याधि के चक्र से पुनः पुनः गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं तो इस तरह हम इस भावना को प्रबल करने के लिए कुछ सूत्रों का आसरा लेते हैं जो यहाँ स्पंद कारिका में पढ़ते आए हैं तक इन स्पंद के सूत्रों में तीन सेक्शन थे जो हमने देखे पहला जो निश्चंद यानी पहले जो धारा थी वो थी स्वरूप निश्चंद नाम का पहला चैप्टर जिसके अंदर परमेश्वर क्या है जो अभी हमने बात करी वो करीब करीब सर्वोपनिषद की बात है कि परमेश्वर सभी कण कण में अनिश्चित यानी वो एक कण से भी अलग होना तो दूर की बात है वो कण ही परमेश्वर है और व्यक्ति भी परमेश्वर वो कैसा भी हो सोना भी कभी तो बहुत सुंदर डिजाइन में दिखाई देगा आपको तो इतना सुंदर कि आँखें लालचा जाए और कभी अब बदसूरत ढले के रूप में भी दिखाई देगा पर है तो सोना ना ऐसे ही व्यक्ति भी होते हैं विश्व में वस्तु भी होती हैं ऐसे ही व्यक्तित्व तो भी होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं कुछ प्रिय होते हैं कोई अप्रिय होते, कोई होते लेकिन उन सब में अनुच्छित एक सप्ताह है वो है परमेश्वर ये हमारी दृष्टि जब विकसित हो जाती है तो यही दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि भी है जो क्वांटम भौतिकी के द्वारा तस्दीक होती है कन्फर्म होती है क्वांटम भौतिकी भी यही बताती है कि ब्रह्मांड एक यूनिट है और हम उससे अलग होकर इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं बन सकते हम जो कुछ करते हैं वो भी इस ब्रह्मांड का उत्पाद है प्रोडक्शन है यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो खाली ऐसे बैठ के हैं। हम दर्शक हो ही नहीं सकते दर्शक होना असंभव है हो। जैसे कार का चलती कार का टायर सोचे कि मैं तो दर्शक की तरफ खड़े होकर देखूँगा तो उसको वो दिखेगी नहीं वैसी जैसी क्योंकि वो उसका अभिन्न हिस्सा है यह हमारा परमेश्वर का स्वरूप है अभी जो हम तीसरा निशन पढ़ रहे हैं यह है विभूति निशन यानी जब परमेश्वर के स्वरूप का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है उसकी निगाह में परिपक्वता आने लगती है उसको जब संसार का स्थिति दिखाई देने लगता है तो उसको क्या होता है वही आज के हमारे ये जो पढ़ाई जो है उसका सार है तो ये जो तो ये हमारा ज्ञान का आज का सार है कि जब वो उसको दृष्टि में परिपक्वता आने लगती है जब उसको ये दिखाई देने लगता है कि ये संसार मेरा अपना ही विकास है और इस सबके बीच में अभिन्न रूप से एक जुड़ाव है जिसको इनसेपरेबल कहेंगे हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते हम सब एक हैं और इसमें अलग होने की कोई गुंजाइश ही नहीं तो एक दिव्य बंधन है हम सबके बीच में जिस बंधन को नकारा ही नहीं जा सकता ये बात जब हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभावी होने लगती है तो हमारे दिव्य गुणों का विकास होने लगता है व्यक्ति में दिव्य गुणों का विकास होने है यहाँ तक कि कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त होने लगती हैं तो उन्हीं का वर्णन है इनमें लेकिन ये ख्याल रहे कि हमको इस प्रकार की शक्तियाँ दो रूपों में प्राप्त होती हैं या उनके दो तरह के उपयोग होते हैं वो अमित शक्तियाँ होती हैं और मित शक्तियाँ अमित सिद्धियाँ वो होती हैं जो प्रदर्शित की जाती जैसे जाओ मैंने कह दिया अपना ठीक हो जाओगे वो ठीक हो गया उन्होंने कहा बुझाया बाबा आपके आशीर्वाद से हमारा बच्चा ठीक हो गया लेकिन जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी उसकी नौकरी लग गई बाबा बहुत अच्छा किया आपने नौकरी लगा दी तो ये सिद्धियाँ जिनके द्वारा हम सांसारिक कार्य करते हैं या जिसके द्वारा हम सांसारिक उपयोग करते हैं या किसी सांसारिक कार्य के लिए उस शक्ति का उपयोग करते हैं तो इनको हम मित्र सिद्धांत करते हैं मित्र का मतलब होता है सीमित यानी ये सिद्धियां सीमित उपयोग में लाई गई सीमित उपयोग कौन सा है जिस उपयोग का समय के साथ अंत हो जाएगा जैसे मान लो नौकरी लगी तो भी तीस पच्चीस साल बाद तो खत्म हो जाएगी ब्याह हो गया तो भी क्या होगा जिसका ब्याह हुआ वो जिससे ब्याह हुआ वो भी खत्म होने वाला है क्योंकि हमको जो कुछ मिला है वो थोड़ा सा समय के लिए मिला भर के लिए मिलान लेकिन अमित सिद्धिया क्या है अमित सिद्धिया वो है कि जब हमारे हृदय में स्थाई रूप से परमेश्वर का बोध हो जाए उस बोध को कोई हमसे छीन नहीं सकता हमसे उस बोध को कौन छीन सकता है? जो बोध हमारा अपना स्वरूप है उसको हमसे कौन छीन सकता है हमारी आत्मा को हमसे कोई नहीं चोर चुरा, चुरा नहीं सकता वो घर ले जाए पूरा लेकिन उस आत्मा तक किसी की पहुंच नहीं तो उस के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो अमित सिद्धि यानी हम जब ईश्वरीय बोध के लिए प्रयास करते हैं उसी शक्ति का उपयोग तो वो अमित सिद्धि तो हम पहले तो ये समझ लें कि हमको अब अपने भीतर जब उपयोग करते हैं अपनी शक्ति का तो वो हमको अमित रूप से या निरंजन रूप से परमेश्वर का अनुभव करवाती और जब हम उन शक्तियों का बाहर उपयोग करते हैं वो मित्र रूप से या सांसारिक रूप से हमें सांसारिक लाभ प्राप्त करवा जो अपने आप में सीमित हैं और कर्मफल के जनक भी हैं ये मत समझना कि जब हम कोई चीज़ हमारी आवश्यकता या हमारे अधिकार से अधिक प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमको आनंद देगी जी नहीं इसको ब्याज सहित तो वापस देना है चलो आपने लोन लिया बैंक से तो आप उस बैंक को ब्याज सहित तो लौटाने के जवाबदार हो जाता अगर हम कहते हमारे जन्म में बच्चा ही नहीं लड़का ही नहीं और तुमने जबरदस्ती की अनुष्ठान किया कि हमको तो लड़का होना ही होना और लड़का हुआ अब आपने एक प्रकृति से उधार लिया एक प्रकृति जो थी उससे आपने उधार लिया अब इस उधार को आपको निश्चित रूप से वापस देना है इसलिए अगर हम अपने बाई खातों को और ज़्यादा वजनदार बनाते चले जाएंगे तो मुक्ति का मार्ग और कठिन होता चला जाएगा जब तक हमारे अपने कर्मों को हम सहज नहीं बनाते प्रेम सिक्त नहीं बनाते दिव्य दृष्टि से उन कर्मों को नहीं करते ज्ञान सिक्त नहीं बनाते तब तक हम अपने आप के कर्मों की पोटली बड़ी करते चले जाएंगे और इतनी भारी पोटली लेके उस सकड़े रास्ते पर जाना मुश्किल तो यहां वो कहते हैं तो रातर जागर स्थित जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखना चाहता है जैसे इतने सारे आप लोग बैठे और इसमें से किसी एक व्यक्ति को जब मैं देखना चाहूंगा तो मुझे वही व्यक्ति दिखाई देगा वो क्या कर रहा है कैसा है क्या कपड़े पहन के आया है क्या बोल रहा है क्या भाव हैं और बाकी सब मेरे दृष्टि से ओझल हो, हो जाएँ तो ये कोई कम बड़ा चमत्कार नहीं है क्योंकि मेरी दृष्टि के अंदर उस धाता ने धाता ने ने परमेश्वर ने अंदर बैठाया उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर दी पैदा कर दी कि एक ही व्यक्ति पर मैं फोकस कर सकता हूँ एक ही व्यक्ति पर अपनी निगाह केंद्रित कर सकता हूँ ये कोई हमको लगता है रोज़मर्रा की बात कि हम तो जिसको देखते हैं उसी पर ध्यान देता है उसमें कौन सी बड़ी बात है लेकिन जब योगी विश्लेषण करता है तो जानता है कि एक छोटी मोटी बात नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम किसी एक चीज़ पर ध्यान करते हैं तो बाकी चीज़ों पर से ध्यान हट जाता है और हम उससे तादाद में कर लेते हैं उसकी चेतना और मेरी चेतना एक हो जाती है अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो मैं उसको एकाएक एक मेक एक नहीं कर सकता मैं नहीं हूँ तो उसको कोई एक नहीं कर सकता लेकिन हम दोनों की उपस्थिति जरूरी है एक वो भी होना और मैं भी होना तभी मैं उसको देख सकता हूँ समझ सकता हूँ और वो भी मेरे को देख सकता है समझ सकता है इसका मतलब क्या है इसका एक ही मतलब है कि वो और मैं अभिन्न है उसकी अनुपस्थिति में मैं उसको नहीं देख सकता मेरे अनुपस्थिति में वो मुझको नहीं देख सकता यानी हम दोनों एक हैं हम दोनों के बीच में एक है अगर वो नहीं है तो फिर मैं भी उसके लिए नहीं ये बात हमको ऐसे लगती है कि हमारे कॉमन सेंस को जो हमारा सामान्य समझ है उसमें आसानी से फिट नहीं होती क्योंकि हमने हमारी सामान्य समझ या कॉमन सेंस को हजारों साल में बोतरा बना दिया उसको ग़ुला बना दिया है वो खुल नई दिशा में सोचने से अपने आप को रोक लेता है वो सोचता ही नहीं है खुले दिशा में खुले दिशा में सोचे तो आप एक मटकी है और मैं उस मटकी को देख रहा हूँ तो उसकी मटकी के उपस्थिति को तस्दीक कर रहा हूँ चलो मैं कोई नहीं देखे दुनिया में एक मटकी रखी जंगल में तो कौन बोल सकता है कि मटकी रखी जंगल में कोई एक तो चाहिए ना जो देख के आए कि हाँ मटकी रखी जंगल में तो जो देखता है वही उसका सर्जन करता है और मटकी और मैं दोनों हूँ ना वहाँ अगर खाली मटकी रखी है तो रखी है, तो कौन बोलेगा कि और मैं गए और मटकी नहीं है तो कौन कहेगा कि मटकी इसलिए दोनों चीज़ें जब है तभी हम उस कह सकते हैं कि वहाँ मटकी रखिए इसका मतलब उस मटकी में और मुझ में कोई भेद नहीं मैं और वो मटकी एक ही चीज़ की दो नाम है एक का नाम मटकी और एक का व्यक्ति है लेकिन दोनों एक ही, ही चीज़ है ये गहन चिंतन अगर जब ऋषियों ने किया तो उन्होंने इस अद्वैत के इस अभिन्नता के एक जिसको हम डिवाइन बॉन्ड बोल सकते हैं दिव्य बंधन के कई ढेर सारे उदाहरण प्राप्त उनके ऐसे बोध प्राप्त किए कि हम ब्रह्मांड में एक दूसरे से अभिन्न है <k ele> आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं मुझ में और उस मटकी में कोई फर्क नहीं मुझ में और इस पत्थर में कोई फ़र्क नहीं है तो ये बात क्यों बताते हैं कि जब आप किसी एक चीज़ को देखते हो तो उससे अभिन्न हो जाते हो और बाकी के संसार को आप भूल जाते हो उस एक चीज़ पर फोकस करते हो क्यों सूर्योदय कृवा संपादय संपादय की देना देहिना का मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो देहधारी वो देहधारी व्यक्ति भी ये मिरेकल ये बड़ा काम जादू भरा काम कर लेता है कि एक जब एक चीज़ पर ध्यान करता है तो उसी को देखता है और उसी बाकी सब चीज़ों पर सोचता निकाह जाती ऐसा क्यों क्योंकि उसकी प्राण और अपान को मिलाकर, जो उसके भीतर भिन्न भिन्न भी शक्तियाँ हैं प्राण और अपान की उन शक्तियों को मिलाकर यानी सोम और सूर्य को मिलाकर उसमें ऐसी शक्ति पैदा कर देता है कौन पैदा कर देता है उसके अंदर का चैतन्य परमेश्वर जो अंदर बैठा है कि वो उसी चीज से एकाकार कर लेता है इस चीज को समझने में तभी हमको आनंद आएगा जिसको हम बार बार चिंतन करेंगे इस बात को तथा स्वप्ने अपने अतिक्रमा नित्य मध्य तो अवश्य है अब ये योगी की बात है जो से पहली बात किसकी एक थी एक सामान्य देहधारी की जो किसी चीज को देखता है तो उससे एकाकार कर लेता है लेकिन बात आई है कथा स्वप्न अपने से आना जो योगी है वो जब किसी वस्तु या चीज को देखता है तो उत्तर स्प्र में मध्य स्थिति तो अवश्य प्रकाशित अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि जब वो देखे उसी समय उसके लिए सतत उसके मध्य मध्य से रहता सुषुम्ना नाड़ी में वो जो सोम सूर्य अलग है वो उसका सतत उसके अंदर प्रकाशित होते रहते हैं ना? वो उसका अपना अस्तित्व जैसे मैं कौन हूँ सामान्यतः तो मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि मैं ये हूँ ये देख रहा हूँ मैं अपने आप की स्थिति दिमाग में रख मांगता योगी अपनी स्थिति सुषमना नाड़ी में जानता हूँ वहाँ से संसार को देखता है इसलिए उसको अभिन्नता दिखाई देती है तो वो वो भी इस स्थिति में सतत होता है कि उसको ये सारा ब्रह्मांड अपना स्वरूप सतत दिखाई देता है अन्यथा तो स्वतंत्रता से तक धर्म कर्तव्य लौकिक से जागृत स्वप्न पदत्व है अब ये उसका है जो असावधान व्यक्ति है जो जानता तो है इन बातों को लेकिन उसके पीछे वो कहीं कोई भी प्रयास नहीं करता कोई चिंतन नहीं करता और जो उसको समझाता है उसके प्रति भी वो असावधान होकर संसार की तरफ भागता है तो उसके लिए उसके लिए जो भावों की कृति है वो स्वतंत्रता से चलती है जैसे सपने आए तो बेस रिपेयर के सपने आएंगे विचार आए तो बेस रिपेयर के विचार आएंगे संसार में देखेंगे तो बेस रिपेयर से वो लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करेगा लोगों के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो अत्यधिक विकृत रहेगी क्योंकि जब हम असावधान होते हैं जिंदगी जीने का सबसे बड़ा आनंद है सावधानी से जी जब हम सावधानी से जीते हैं तो हम परमेश्वर का सतत अनुभव करते हैं जैसे एक योगी करते हैं कहता है प्रथा स्वप्न अबिषार थान यानी वो स्वप्न भी जब देखता है तो स्वप्न को भी आनंद से स्वप्न में वो बेहोश नहीं हो जाता देखो स्वप्न को देखने का दो तरीके हैं। हम जब स्वप्न देखते हैं सामान्य व्यक्ति तो वो देखते हैं जो स्वप्न दिखाता है हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता हमने चाहे कि हम नियंत्रण कर लें चाहे कि डरावने सपने नहीं आए चाहे कि हमको बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार बिल्कुल फूल बगीचों के सपने आए तो हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन योगी के हाथ में होता योगी चाहे वो देखना चाहता है देख लेता है इसके आगे आएगा कि वो जो योगी वो जागृत में भी उसको स्वतंत्रता मिल जाती कि जागरूक में कोई जो देखना चाहे वो देख सकता है उसको लेकिन इन सब का उपयोग अगर वो निरंजन रूप से करता है अमित सिद्धियों के लिए करता है मात्र परमेश्वर के बोध के लिए करता है तो यही सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं जो उसको उठा के परमेश्वर तक ले जाएगी मजबूरी में क्योंकि ये सिद्धियाँ क्या चाहती हैं कि आप संसार की ओर भागो दुनिया चलती रहे आप कर्म फल में डूबे रहो वो पुनर्जन्म पुनर्जन्म करते रहो यही शक्ति की इच्छा है क्योंकि जब तक ये सर्ग है संसार चलाना है तब तक आपके कर्म फल में डूबे रहना जरूरी है इसलिए सांसारिक दृष्टि हमारी हमको हमेशा परमेश्वर से दूर ले जाती है लेकिन वो शक्ति अगर हम उस शक्ति के स्वामी बन जाए उस शक्ति को निर्देश देने की स्थिति में आ तो वही शक्ति हमें शिव तोता तक भी ले जा सकती है इसलिए दोनों बातें हमारे लिए संभव है चाहे तो हम उसी शक्ति का उपयोग शिवोत्रा तक जाने के लिए करें जिसको हम कहेंगे कि अमित शक्ति के रूप में उसका उपयोग किया लेकिन उसी शक्ति के द्वारा हम सांसारिक आनंद की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो सिद्ध हो जाएगी और वो हमको सांसारिक आनंद दे हमारे सिर पर बैठ के हँसेगी कि अच्छा बेवकूफ मिला आ, जैसे कोई आप जाओ किसी को बोलो कि मैं तो जा चाहता हूँ कि रात से बढ़ जाओ और वो जाते थे कहता नहीं मेरे को दस रुपये दो अभी हाल उन्होंने कहा अच्छा दस रुपये में लगता मैं तो तुम तो तो उसको पूरा राजा बना रहा था और दस रुपये मांग के चला गया जो वो तो, तो तुमको शिव बनाने के लिए शक्तियाँ उद्दत हैं तो वो समस्त शक्तियाँ आपको शिवोत्तरता तक ले जाने के लिए राजी हैं और हम उससे इतना सा इतनी सी कटोरी लेके जाते हैं कहते तो इसमें दूध देते हैं तो हमारी गलती अगर हम उसका ऐसा छोटा सा जब परमेश्वर शिव साक्षात शक्ति हमको वो सब देना चाहती है जो जिसका हमको पूर्ण अधिकार है जो हमारे पूरे स्वरूप तक पहचाना चाहती है और हम कहते हैं कि नहीं हमको तो से हमको तो हमारे छोटे का ब्याह करा दे भले वो फिर बाद में लात मार के निकाल देंगे तो हम जिन चीज़ों को मानते हैं वही हम गलती करते हैं तो वही कहते हैं अन्यथा नहीं अगर हम नहीं सावधान रहे तो फिर हम उसी तरह से संसार के निशान में बढ़ते चले जाते सावधानेत कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं ये आत्मबल जो है शक्ति हमारी आत्मबल के रूप में हम आपको दिखाई देती है जब हम किसी को दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमको अस्पष्ट दिखाई देती है और कभी कभी कह नहीं देती क्या है एकदम देखा निगाह भी करी तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ना फिर हम क्या करते हैं गहराई से एकाग्र चित्र से उसको देखते और उसमें अपनी जान झोंक देते देखना ही पड़ेगा क्या है उस वक्त हमको वही खड़े खड़े वही चित्र फिर स्पष्ट दिखाई देने लग जाते अच्छा अच्छा ये वो है एक व्यक्ति दूर खड़ा है शंका हो रही है कि वो कौन है लेकिन जब हम पूरी गहराई से देखने लगते हैं आत्मबल से हम सारे संसार को भूल जाते हैं फिर वही एक बिंदु की तरफ दिखाई देने लगता है तो बिंदु विकसित हो जाता है हमको दिखाई देने जाते हैं कौन है तो वही बात कहते हैं सावधानियां चेतनसी सावधान है सावधान होकर भी हमको जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो भूख करो भागी स्व बलो भावी था जब बल का उपयोग करते हैं जब हम आत्म बल से उस चीज को देखते हैं तो वही चीज हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है उसी तरह तथा यानी ठीक उसी तरह ये परमार्थ है यथास्थितम संसार में जो चीज जहाँ है कुछ चीज मेरी नजरों से ओझल है किस तरह की चीज़ हो सकती है वो अतीत नहीं हो सकती है अतीत व्यवहित और विप्रकृष्ठ या तो बीत तो चुकी है अतीत यानी जो बीत तो चुकी है अब मैं कहाँ से देखूंगा जैसे मेरी दादी को मैंने कभी देखा नहीं वो तो बीत चुकी वो अतीत है व्यवहित याने आने वाली जो अभी आई नहीं है दुनिया में और वो विप्रकृष्ट या वो ऐसी जगह रखी है जो मेरी नज़र या पहुँच से बाहर है एक चीज़ अमेरिका में रखी है अब मैं उसको कैसे देखूँ कि कैसे रखी है? जो बीत चुकी उसको कैसे देखूँ जो आने वाली उसको कैसे देखूँ वो तो कहते वो योगी यथा परमार्थ है ना यथा यित ना यथा स्थितम जो जहाँ जैसी है चाहे भविष्यकाल में हो चाहे वो भूतकाल में वो उसको वैसी ही दिखाई दे जाती है क्यों दे जाती है क्योंकि उसने अपने आत्मबल के अंदर घुस के देखा और आत्मबल क्या है वो शक्ति है जहाँ पर किस समय की अवधारणा समाप्त हो जाती है समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा है हम उस अंतरिक्ष से अपने आप को समेट कर अपने चैतन्य में अपना अस्तित्व जोड़ देते हैं हम उस चैतन्य से अपने आप को जोड़ देते हैं उस समय उसमें भूत भविष्य वर्तमान दूरी नज़दीकी इन सब का भेद समाप्त हो जाता है वहाँ पर अंतरिक्ष का भेद समाप्त हो जाता है वहाँ समय का भेद समाप्त हो जाता है और उस परिस्थिति में सब तथा बलमात्र में न चिरात समेत तब वो वस्तु हमारे लिए साक्षात हो जाती न चिरात यानी बिना देर के बिना किसी भी देरी के वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है इसके व्याख्याकार कहते हैं ये कोई आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है क्योंकि हमारी अपनी चेतना क्या है शाश्वत है इस ब्रह्मांड के जन्म के पहले भी यही चेतना थी और ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो भी यही चेतना रहेगी तो इसके लिए भूल भविष्य वर्तमान का फिर कैसे कर सकते हम कैसे कर सकते हैं जो आने वाली चीज इसको नहीं दिखेगी इसी से तो निकलेगी और इसी में तो समाई है जो अब को दिखाई नहीं दे रही है इसलिए इसके लिए बहुत भविष्य वर्तमान दूरी पास नजदीकी इसका कोई भेद नहीं है स्वचेतना जो जो में अपने आप को डूबो लेता है वही व्यक्ति उस समस्त ब्रह्मांड को अपने रूप में देखता है और यही दृष्टि विकसित करने का हमारा उद्देश्य लेकिन जब हम योगी की तरह पूरी तरह से इस स्थिति तक पहुंच जाए उसका पहले हमारी जरूरत है कि हम उस मान्यता को प्रबलता से माने कि ब्रह्मांड एक इकाई है इसमें हम सब दिव्य बंधनों से बंधे हैं चाहे वो एक पत्थर हो चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो चाहे प्रतिस्पर्धी हो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो स्वधर्मी हो चाहे विधर्मी हो हम सब एक दिव्य बंधन से बंधे हुए हमें भिन्नता करने की या दूर ले जाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं हम इस पूरे ब्रह्मांड के एक साथ रहने के लिए हैं हमें हम कोई भी दूरी संभव नहीं है ये दृष्टि हमको कम से कम विश्वास करना जरूरी है मानना ज़रूरी है और तभी जब मानते मानते उस विधि से प्रेम हो जाएगा तो हृदय में उतर जाएगी यहाँ पर जब मानते हैं तो इंटेलेक्चुअल लेवल या मानसिक स्तर पर वो बात जाती है जब उससे प्रेम हो जाता है तो वो हार्दिक स्तर पर बात जाती है और हार्दिक स्तर से वो फिर आत्मिक स्तर जिसको हम नेवल लेवल बोलते हैं या इंटीट्यू लेवल बोलते हैं उस स्तर तक वो बात चली जाती है जैसे यहाँ की मटकी में पानी भरो तो कुछ बूंदें यहाँ तक टपकेगी यहाँ छोटी मटकी में पानी भरा है तो वो कुछ बूंदें यहाँ तक टपकेगी जो यहाँ चली आई है जो अस्तित्व के स्तर पर जो नेवल स्तर पर आ गई जो आत्मिक स्तर पर आ गई है वो बात फिर कभी जुदा नहीं वो बात हमारे लिए सदा सत्य की तरह स्थापित हो जाती है और उसी बात को कहा कि जो भी है वो नित्रोत मध्य उसकी चेतना सतत सुषुंग नाड़ी में स्फुट रह रहती है ना कभी भी उसके सोते नहीं चेती उसकी कुंडलिनी सदा जागृत रहती उसको पूरा ब्रह्मांड अपने स्वरूप में सदा दिखाई देता है उसके लिए दूरी पास भूत भविष्य कुछ भी अलग अलग नहीं होता लेकिन उस स्तर से आने के पहले एक स्तर दूसरा स्तर तीसरा स्तर पहले स्तर पर आना जरूरी है तब हम दूसरे पर आएंगे तब हम तीसरे पर भी पहुंच जाएंगे और इस यात्रा में अगर हमारा शरीर साथ छोड़ देता है जीवन छोटा पड़ जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां हमने छोड़ी है यह हमारा कृष्ण का वादा है कि अगर हम योग भ्रष्ट होते हैं तो अगले जन्म में श्रीमान के घर जन्म लेंगे जहाँ हमें कम उम्र से ही इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम वो कार्य अपना जारी रखें और तुम तो बलात् तो उस दिशा में धकेल दिए जाओगे आप चाहोगे कि नहीं मैं तो धंधा करूँगा लेकिन बला तो आप तो धंधा तो ठीक है करोगे लेकिन आप उस आध्यात्मिक दिशा में अपने आप धकेल दिए जाओगे इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी पुरुषार्थ है वो है यात्रा आरम्भ करना यात्रा की पूर्णता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जरूर हो लेकिन आग्रह नहीं कि हमारी यात्रा पूर्ण अभी क्यों नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही इसकी हमको चिंता नहीं है ये हमारा अधिकार है तो हम पूरी होगी हम इस दिशा में जा रहे हैं जिधर हमारा है, इंदौर है और हमको इंदौर जाना है तो हम पहुंचेंगे कब पहुंचते हैं इसकी हम लोग कोई जल्दी रास्ता का पूरा आनंद लेते हुए जाएंगे तो इसी भावना के साथ आज अपना कार्यक्रम पूर्ण करते हैं आज मैं तो डॉक्टर मे पाटीदार साहब को जन्मदिन की बधाई देता हूँ हालाँकि कुछ दिन बीत गए लेकिन हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे ही श्री दाऊलाल जी साहब उनका भी जन्मदिन अठारह तारीख को निकल गया तो हम दोनों का जन्मदिन मनाते हैं और राहुल जी ने जैसा आज हम सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग उनके साथ भोजन करें तो यहाँ से हम जन्मदिन बनाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ से चलते हैं फिर तो भोजन करने होटल पर तक तो आप सबका शांति से सुनने के लिए धन्यवाद गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु, नारायन, नारायन, नारायन, गुरु व की जय सखी सरकार की जय करुणतारय